नमस्ते संजय जी क्या हाल है आज नमस्कार श्रुदी जी आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं दूसरा दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारी ऑलरेडी एक घंटे बातें हो चुकी है तो अपना पॉडकास्ट <laughs> शुरू करने से पहले बैठे बैठे क्या करें करना है कुछ काम शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट लेकर हिंदी का नाम हिंदी का नाम क्या बात है शुरू की जाए तो बताइए आप इस हफ्ते आपने क्या किया तो इस हफ्ते बड़ी सारी चीजें हुई एक तो मैंने बड़ी अच्छी एक आर्ट एग्जिबिशन देखी आपको पता ही है पल्लवी शर्मा जी के पिताजी आए हुए हैं पे तो उनकी और वो बड़ा ऐसा इतफाक हुआ कि उसी दिन साउथ एशियन आर्ट्स फेस्टिवल था तो वो देखा मैंने उसके बाद फिर मैं वहां गया तो एक चीट हो गई मेरे लिए पूरी तो सिलिकॉन वैली में भारतीय कला के पुजारी कूट कूट कर भरे हुए पूरे में भरे हुए और बड़ा आनंद आया देख करके हम लोग कभी क्या होता है कि आप गंगा नदी जाते हैं नहाने के लिए कभी ऐसा होता है भवन की कृपा से गंगा नदी आपके घर आ जाती है <laughs> तो ऐसा हुआ कुछ हमारे लिए <laughs> <laughs> बहुत खूब और मेरे लिए तो मुझे सिलिकॉन वैली छोड़ना पड़ा था इस हफ़्ते हाँ। uh, मैं न्यूयॉर्क गई हुई थी तो वहाँ पर ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ का मौसम न्यूयॉर्क से कहीं बेहतर है <laughs> वहाँ पर दिन में गर्मी भी लगती है और फिर बहुत ठंड भी लगती है और बारिश भी हो रही है पर Uh, अच्छा लगा कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई न्यूयॉर्क हाँ। जाकर भी तो खैर तो आपका एक पुराना घर ही है हाँ, पुराना घर है, है बहुत नौकरी भी की है ब, बहुत डीप कनेक्शन है न्यूयॉर्क से <laughs> uh, तो हाँ। संजय जी ये बताइए मैं आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रही थी कुछ ऐसा जो कि गूगल महाशय मेरी मदद ना कर सके आपके विषय में जानने के लिए चलिए तो मैं आपको एक बड़ी मजा बात बताता हूँ गूगल uh, अगर आप करेंगे मेरे बारे में तो ये पता चल जाएगा आपको कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ ये अच्छा, तो पता है लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ गया हूँ ये आपको शायद गूगल ना बता पाए क्योंकि हमारे गूगल होता नहीं था हाँ। तो ये बात है सर नाइनटीन एट्टी सिक्स की बात है बड़ी पुरानी बात है तो हम लोग साउथ uh, ऑस्ट्रेलिया में एक छोटी सी जगह वायला अच्छा जहाँ पर कि बी uh, का स्टील प्लांट है तो वहाँ पर मैं काम कर रहा था एज ए यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे uh, एक ओल्ड uh, पुराना uh, बरोस का सिस्टम था बरोस एक एक मशीन हुआ करती थी मेनफ्रेम मशीन हुँ. और उसका सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे थे टेंडम नई मशीन आई थी उस टाइम पे बाद में टेंडम को एच ने ले लिया एच को फिर कहीं से छोड़ते <laughs> होते वो फाइनली ख़त्म ही हो गई बट दैट टाइम इट वॉज लाइक स्टेट ऑफ आर्ट और हम लोग कुछ यंग पंद्रह बीस लोग वहाँ पर थे तो एनीवे anyway, जो कहानी में आपको बताना चाह रहा हूँ तो हमको मौका मिला जाने का डेजर्ट सफारी में विच इज़ विच सो साउथ ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल पानी नहीं है रेगिस्तान जो है बिल्कुल ऐसा है कि uh, क्या थार का रेगिस्तान होगा उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन और वहाँ पे जो सिटी uh, है वहाँ पर क्या होता है जनरली के एक्सकेवेशन uh, होते हैं तो वहाँ कॉपर निकलता है एक सिटी है उसका नाम है तांबा तांबा निकलता है और वो सिरुना नाम की आ, आ, शहर है तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ दिन में टेम्परेचर होता है पचास डिग्री सेंटीग्रेड बहुत और रात को हो जाता है एकदम जीरो से भी कम टेम्परेचर एकदम ठंडक हो जाता है रेगिस्तान में रेगिस्तान में अक्सर ऐसा होता है तो वहाँ पे वो जो पानी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एकदम रेगिस्तान है पानी है नहीं एकदम पानी एकदम खुश्क एकदम एडिट हुआ है तो वो क्या करते हैं कि गड्ढा बना करके पॉलिथीन लगा देते हैं उसके अंदर रात में और सवेरे जो ओस है या जो भी थोड़ा सा थो थो थो थो थो फ्रॉस्ट होता है वो उसमें जमा हो जाता है और वो, वो पानी होता है तो उसको फिर सवेरे बिफोर सूरज निकले उससे पहले वो उसको ले करके और उसको पानी को जमा कर देते हैं उसको पीते हैं इतना उनका जुगाड़ ये जुगाड़ है उनका और ये इतनी हार्श कंडीशन है मगर आप वहाँ जाकर देखिए तो लोग बड़े बहुत प्रसंसित हैं हर आदमी उसको रहा है हर आदमी खुश है तो वो, वो गूगल तो नहीं बताएगा आपको लेकिन मैंने खुश रहना वहां से एक सीखा एक, एक कि कैसे आदमी खुश रहता है होने के बाद भी Constraints तो, में Constraints, ही हाँ, सबसे बेहतर सब अपना बहतर, काम कर सके आप, आपकी अपनी पुरानी याद से मुझे भी याद आया कि मेरी पहली इंटर्नशिप uh, थी यूएसए हाँ। में जो कि मैंने कहीं मेंशन नहीं किया तो गूगल में नहीं मिलेगी तो मैंने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी में काम किया था जब मैं पहली बार यूएसए आई थी तो बड़ा सोचने को मिला ये लोग पीस कीपिंग मिशंस ऑपरेट करते हा, थे हा, सब साधारण अफ्रीका में तो मैं सोचती थी कि ये लोग जिनका उन अफ्रीकी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है इतना यत्न इतना कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी शांतिपूर्ण माहौल बना रहे हु, ताकि लोग अच्छा जीवन यापन कर सकें तो ये जो मानवीयता है भावना आ, ये भावना जो है कि दूर दराज के लोग भी आ, आखिर तो लोग हैं और एक जो हर, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे अफ्रीका में हो चाहे यूएसए में सिलेकन वैली या न्यूयॉर्क में हो लोग लोगों को बांधने का एक बस ये विचारधारा है कि हम लोग सब मानव हैं एक साथ कोई ना कोई तरीका निकालते हैं अब जैसे ऑस्ट्रेलिया लोगों से ये प्रेरणा मिलती, मिलती है कि कैसे सीमित अः संसाधन में सीमित संसाधनों में कैसे खुश रह सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और यहाँ पर लोगों को लगता है कि आपके पास संसाधन है तो फिर कैसे दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सके तो काफी कुछ सीखने को मिलता है इन इन चीजों से जिनसे हम तो दूर आ गए हैं पर जब मुड़ के वापस देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन सबसे हमें भी प्रेरणा मिली है कि हम कुछ आगे कर सकें और सोच सकें तो ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने क्योंकि ये दुनिया चल रही है इसी वजह से चल रही है कि अच्छे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में मानवीयता भी मरी नहीं है हाँ तो आपको ये बड़ा अच्छा मौका मिला कि आपने उसमें सहयोग दिया एक इतने अच्छे काम में तो ये तो बहुत बढ़िया आपने बताया तो कब की बात है ये बहुत पुरानी बात है हाँ मेरी तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मेरी हर बात पच्चीस साल से हो <laughs> तो उन्नीस सौ तिरानबे की बात है हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो भगवान भगवान का आशीर्वाद होता है जिनको तो उनकी यादें बहुत सुनहरी होती है हाँ और बिल्कुल ऐसी लगता है जैसे कल, होता ये। कल की युद्ध जी, जी बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छा। तो और बताइए आज भाई जी का कोई किस्सा सुनाएंगे भाई जी का तो नहीं लेकिन मैं एक मैंने एक कुछ लिखा था एक टाइम पे मैं उसको क्या कहूँ गद्य कहूँ पद्य कहूँ क्या कहूँ लेकिन मैं लिखा तो था तो वो मैं, मैं अगर आप कहें तो मैं सुना हाँ ज़रूर सुनाइए तो ये जो है ये एक, एक कुछ किस्सा हुआ था मैं जब आपको सुनाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा मैं किस किस्से की बात कर रहा हूँ तो ये बात है मछली की ये कहानी जी और आपको याद ही होगा कि मछली जल की रानी है हाँ और वो तो मतलब हर बच्चे को जो पहली नर्सरी राइम जब हम जानते हैं हिंदी में वो यही है कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी, जाएगी। <laughs> तो इस इसी इसी उससे प्रेरित होकर के मैंने लिखा है कि पानी उसका है मछली ये भ्रम पाले हुए है जब से उसने सुना कि छोटे बच्चों को ये गाते हुए कि मछली जल की रानी है हाँ। उसे लगना लगा है कि मेढक की जबरदस्ती है कि वो कभी रहता है हवा हवा में और कभी पानी में घुसाता है जब चाहे गाल बजाते है और मुंह फलाए हुए मछलियों की मांग है कि बहुत हुआ अब मेढक मन बना ले या तो वो हवा में रहे या कि पानी में कौन कितने पानी में है ये बात समझ आ जाएगी <laughs> तो कोई पूछे तो क्यों भाई ऐसा क्यों तो मछलियों के पास कमाल का जवाब है वो यूँ कि हम जल की रानी है हम तो है, है? <laughs> तो मेढक क्या है तो मैढ़ तो मेढक है कभी सुना है कि किसी बच्चे को मैढ़क की तारीफ में गीत गाते हुए अलावा इसके उस जानवर का कोई क्या भरोसा करे जो कभी जमीन पर है कभी हवा में उछलता फिरे और कभी पानी में घुस जाए तो इससे आपको क्या तकलीफ है कोई पूछे मछली से तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि ये सारी कीचड़ जो घुसी चली आ रही है पानी में ये इन मेढकों का ही किया धरा है और क्या पैर गंदे कर कर आते, आते हैं पर कहते तो हैं कि मच्छी, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है मेढक के बारे में तो कोई ऐसा मुहावरा नहीं है, तो है। उधर से तर्क आता है कि मछली क्योंकि रानी है इसलिए लोग उसके बारे में बातें करते हैं और क्योंकि उसके बारे में बातें करने में अच्छा लगता है मेढक इतने गंदे हैं कि उनके बारे में कोई क्या कहे कुछ नहीं कहते तो फिर इरादा क्या है हम पानी के चावल तो दीवार बनाएंगे बस मेढक का यूं मुंह उठाए पानी में घुस्से चले आना बंद करा देंगे पानी का पुराना शौर्य वापस लाएंगे और दीवार बनाएगा कौन आप तो पानी के बाहर जाती नहीं हैं मछली रानी तो हम मछली हैं जल की रानी हम जाएंगे पानी के बाहर देखते रहो ईंटे मेढक लाएंगे और दीवार भी मेढक ही बनाएंगे बहुत अच्छा पर क्यों वो यूँ कि हम जल की रानी हैं हाँ तो ये माना कि आप मछली जी आप जल की रानी हैं जीवन आपका पानी है पर आगे भी सुनो हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी मछली जल भून के जल कुकड़ी हो गई और मैढ़ वो तो पहले भी मस्त उछल तक कूदता था अब भी अलमस्त उछल तक कूदकर घूम रहा है कभी पानी के अंदर तो कभी पानी के बाहर और दीवार कौन सी दीवार कैसी दीवार कितनी बढ़िया बात कही आपने कभी मुझे लगा कि हम प्रवासी भारतीयों का मेंढक की तरह का हाल है कभी इधर कभी उधर पर कभी ऐसा भी लगा कि हाँ हम भी कभी रानी हुआ करते थे कि किसी, किसी प्रदेश को हा? और दूसरों को कहा करते थे कि वो आकर यहाँ गंदगी ला रहे हैं और मेंगो? फिर कभी लगा कि हमारा जो आजकल का आ, राजनीतिक परिवेश है और दीवार मनाने की बातें करते रहते हैं हुँ. तो कि इधर के लोग उधर ना आए उधर के लोग इधर ना जा सके पर कौन सी दीवार कौन सी दीवार दीवार अब देखिए यही यही ना बने, ना बने, बस इतना, ना? तो हमारे इतने खूबसूरत संसार के विषय में एक कविता है महादेवी वर्मा जी की बिल्कुल पर उन है कुछ जटिल शब्द जो शायद ना समझ पाए पर उनका जो मंशा है कवित्री जी का मंशा है वो बहुत सरलता से समझ आ जाता है कि संसार आखिर है क्या जो हम खुद अनुभव करते हैं और जिस तरह से लोग हमसे बर्ताव करते हैं वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनकी कविता है संसार निश्वासों का नीड़ निशा का बन जाता जब शयनागार लुट जाते अभिराम छिन्न मुक्तावलियों के बंधनवार तब बुझते तारों के नीरव नैनो का ये हाहाकार से लिख, लिख लिख जाता है है कितना कितना अस्थिर है संसार। Unstable. कितना अस्थिर है संसार संसार वाह जब प्रात सुनहरे अंचल में बिखरा रोली लहरों की बिछलन पर जब मछली पड़ती किरने भोली तब कलियां चुपचाप उठाकर पल्लव के घूंघट सुकुमार छल की पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार वा, वा, देखकर सौरभ दान पवन से कहते जब मुरझाए फूल जिसके पथ में बिछे वही क्यों भरता इन आंखों में धूल क्या बात है। अब इनमें क्या सार मधुर जब गाती भबरों की गुंजार मरमर का रोदन कहता है कितना निष्ठुर है संसार, संसार। स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता जब अपने जीवन की हार गोधूली नभ के आंगन में तेती अगणित दीपक बार हंसर तब उस पार तिमिर का कहता बड़बड़ पारावार तिमिर माने अंधेरा, अंधेरा। yeah. हंस तब उस पार तिमिर का कहता बड़बड़ पारावार बीते युग पर बना हुआ है अब तक मतवाला संसार wow. स्वप्नलोक के फूलों से कर अपने जीवन का निर्माण mm -hmm. अमर हमारा राज्य सोचते हैं जब मेरे पागल प्राण mm -hmm. आकर तब अज्ञात देश से जाने किसकी मृदु झनकार है है है करुण स्वरों में कितना कितना पागल पागल है, है, संसार है, संसार बहुत बहुत सुंदर ही बढ़िया और ये उस जमाने में उन्होंने इतनी गहरी बात कही जो आज भी उतनी ही सटीक सटी है उतनी सटी है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा मगर मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि उस उस समय जब ये लिखती थी महादेवी वर्मा तो इतने अच्छे अच्छे शब्दों का उन्होंने चयन किया है इतने सुंदर शब्द हैं। अब आज हम हम कह सकते हैं कि थोड़े से कठिन शब्द हैं सुनने में नहीं आते, तो वो सुन्दे नहीं सुन्दे में नहीं आते।, आते। मगर वैसे कितना है कितना मधुर कितना माधुर है इन शब्दों में बहुत और और पर वो जो और हम अपने की कभी यही संसार प्यारा लगता है कभी निष्ठुर लगता है कभी लगता है की सब कुछ बिखर रहा है पर हमारा आखिर है क्या बहुत है तो सबका संसार बहुत बढ़िया आपने इसमें एक बात कही जो मैं उसको मतलब ऐसे जाने नहीं देना चाहता बहुत बड़ी बात है वो आपने कहा कि अगर पूरे शब्द समझ में ना भी आए तब भी इसका जो एक एक थीम है और जो एक गुंजाल इसकी जो है गुंजन जो है वो अगर आपके समझ में आ जाए तो आप उसको आप उसको दिल से आत्मा उसका रस आप चक सकते हाँ है। है। तो ये न्यूमारिकल एनालिसिस नहीं है कि आप इसको सोल्व करें ये कविता है तो इसको आप कविता के रूप में लें और शब्द अगर आपको ना भी समझ में आ रहे हैं तो आप उसका उसका पूरा थीम समझने की कोशिश कीजिए आप बड़ा आनंद आए और अगर शब्दकोश लेकर बैठो और हाँ, हर शब्द का मतलब सीखो या फिर गूगल के जरिए हाँ, आप शब्दों का अर्थ सोचो तो शायद एक ही अर्थ समझ आएगा हाँ, हाँ, और वो शायद काफी विकृत कर दे उस भावना हाँ, को जिस भावना से ये बात कही गई है, है लिखी गई है बिल्कुल इसलिए उसको रिडियम में लाना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसा शब्द है उसके अंदर जिसका कि बहुत गहरा अर्थ है बहुत तो वो अगर आपको समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा रहता है लेकिन वो कभी कभी की बात है ऐसा नहीं है कविता के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर शब्द हर एक एक छोटा छोटा जो उसका वर्ण है वो आपको समझ में आए जी ऐसी कोई कोई ऐसी कोई बंदिश नहीं है तो अगर आपको जो श्रोता लोग अगर आप सुन रहे हैं और आपको लगा कि कविता थोड़ी सी कठिन है तो चिंता ना करें आप इसका अर्थ मंतव्य देखें और इसका गुंजन देखें और शैली देखें हाँ बिल्कुल <laughs> मुझे लग रहा है कि आप जो शब्द की बात कह रहे हैं yeah. कि आपके पास कुछ है आपके खजाने में कुछ है जहां पर आप कुछ खास शायद हमसे शेयर कर सकें तो अब आप कह रही हैं तो मैं आपको आग बताता हूँ क्यों मेरे मेरे जो अवचेतन मन में ये बात थी <laughs> वो कैसे आई उसका मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी हम लोग बात कर रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने कि पहली बार यू में हिंदी में भाषण दिया था आपको जो तो पता 70's ही में था। हाँ तो वो तो हिंदी का परचम लेके हमेशा चलते थे और उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और कभी बहुत अच्छे थे और लखनऊ uh, uh, कंस्टिटेंसी के, से वो जो थे एमपी uh, रहे हैं तो मैं उनका मैंने उनके भाषण भी सुने हैं सौभाग्य से मैंने उनका लिखा हुआ पढ़ा भी है और वो uh, बड़ा अच्छा लिखते थे तो उनके कविता है दूध में दरार पड़ गई अच्छा तो ये जब हम लोग बात कर रहे थे पहले तो मैंने इसको जब देखा तो इसमें एक एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है और अभी उसके बाद आ उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में मगर ये कविता अगर आप चाहे कह कहें तो मैं सुना देता तो हूँ आपको। सुनाइए हालांकि मैं उतनी अच्छी तरह नहीं सुना सकता जैसे कि वाजपेयी साहब सुनाते थे उनका जो ओज था जो उनके जो उनके आवाज में जो एक खनक थी वो तो मैं नहीं ला सकता मगर कोशिश करता हूँ मैं कि दूध में दरार पड़ गई खून क्यों सफ़ेद हो गया खून क्यों सफ़ेद हो गया भेद में अभेद खो गया बढ़ गए शहीद बढ़ गए शहीद गीत कट गए कलेजे में कटार दड़ गई दूध में दरार पड़ गई खेतों में बारूदी गंध टूट गए नानक के छंद सतुलज सहम उठी व्यथित सी वितिष्ठा है बसंत से बाहर झड़ गई दूध में दरार पड़ गई अपनी ही छाया से बैर गले लगने लगे हैं गैर खुदकशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता बात बनाए बिगड़ गई दूध में दरार पड़ गई बहुत खूब कितनी गहरी बात कही है अब इसमें इन्होंने जो एक शब्द का प्रयोग किया है व्यथित सी बितिस्ता है जी। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि बितिस्ता जो है वो झेलम नदी जो है उसका सतलुज सॉरी सतलुज नदी जो है वो तो सतलुज है और जो हाँ झेलम झेलम नदी का? का नाम जो ओरिजिनल नाम है जो हमारा हिंदी हिंदुस्तानी नाम है वो बितिस्ता है जो कि उसका ऐतिहासिक नाम है बाद में उसको उन्होंने झेलम बना दिया झेलम बना दिया तो वो क्या तो, थी थी सतलुज सहम उठी और सी बितिस्ता है। अच्छा। तो अब ये वही नदी है जिसके किनारे अलेक्जेंडर द ग्रेट हमारे सिकंदर महान जब आए थे तो उन्होंने देखा इसको तो इतनी सुंदर जगह थी ये तो इस नदी को देख के उन्होंने कहा कि ये नदी जो है यहाँ पे मैं पूरी दुनिया को एक कर दूंगा मैं यूनान जो उनका उनका जो था जन्मभूमि वो बोले कि मैं मैं इस में ले और इसको पूरी दुनिया को मैं अपना वो है, तो वो खूब वो जो ऐतिहासिक जो था वो संदर्भ है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो लिखते थे बहुत गहरा और बहुत ही बिल्कुल कहते हैं कि आपको एक बार साफ समझ में आ जाए आपके आपके तो तो दिल से आत्मा तक पहुंच जाता है ऐसा लिखते था। तो मुझे बहुत पसंद है उनका तो और उनका भी यही प्रयास रहा कि जोड़ के रखें दिलों को लोगों को इंदरारों को मिटा के रखें पर हाँ ये कविता बहुत गहरी है दूध तो बस एक मेटाफोर है, है अपने अपने देशवासियों के लिए जो उन्होंने लिखा मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गहरी कविताएं लिखते थे एक दो कविताएं सुनी थी पर ये नई पहली बार सुनने में आई तो ये बड़े अच्छे ये बटेश्वर में इनका जन्म हुआ था बटेश्वर में, में मेला लगता है इंडिया जी, में जी, जी। और बटेश्वर जो हीं के कैपिटल है हींग <laughs> रहते हैं वो गिल हमारा जो है वो गार्लिक गार्लिक के कैपिटल है और इस तरीके से वहां पे हींग जो है वहाँ ऊँट का वहाँ पे व्यापार होता है बटेश्वर में क्या वही से वो कहावत आई की ऊँट के मुँह मेंंग नहीं थी ऊट के मुँह में जीरा बहुत बढ़िया है ऊट के कई का मुहावरे कि ऊँट किस क्रवर बैठेगा किसी को पता नहीं होता एक ऊँट के मुँह में जीरा और तो खैर मुहावरे तो बड़े अच्छे अच्छे हैं तो ये बटेश्वर में पैदा हुए आगरा में पढ़े लखनऊ में इन्होंने काम किया और दिल्ली में इनका इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया और काम किया न्यूयॉर्क तक अपनी न्यूयॉर्क तक तो हाँ छाप छोड़ी छाप छोड़ी सर बिल्कुल दुनिया में तो ये है सर तो बहुत गहरी बात है कि कितने सारे लोग कभी आए कबियत्रियाँ जो संसार को एकजुट रह कर मिलाने की कोशिश में रहे अपने शब्दों के जरिए बहुत बड़ी बात है मैं तो आप अटल जिहा जी, जी के उससे दिल्ली में पहुंचा गए तो, तो आप अपनी अपने हाँ सर्फ मैं मैं, सर्फ मैं मैं दिल्ली से हूँ हाँ। और मेरे माता पिता अभी भी दिल्ली में रहते हैं तो जब भी मैं दिल्ली छोड़ती हूँ और ये सत्रह घंटे की जो आ, उड़ान है दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की उसमें बहुत सारे भावनाएं आती हैं है। है। कभी आ, कोई प्यारी सी आ, याद आकर गुदगुदा जाती है कभी बहुत दुख होता है कि अपना हर चीज़ जिसे अपना खुद का कहते थे तो जो मछली जल की रानी है जो कहते थे तो दिल्ली में मुझे लगता था जब मैं छोड़ती थी कि ये यहाँ पर मेरा वर्चस्प है ये मेरी जगह है और तो दिल्ली पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी आ, उस त्रिशंकु जोन में जो मेंढक न इधर का न उधर का तो कहीं दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को के बीच में उड़ान भरते हुए तो कविता का शीर्षक है दिल्ली एक अस्तित्व दिल वालों की मतवाली दिल्ली बचपन की यादों सी मवाली दिल्ली आंगन की धूप में रिश्तों की मनोहार में व्यस्तता की पुकार में लक्ष्यों की हूंकार में गौरिया सी चहचहाती दिल्ली ब्यूटिफुल ah, बदलाव की झलक दर्शाती दिल्ली ऊंची इमारतों से उद्देश्य पूरे करवाती दिल्ली uh -huh. धुएं की धाए धाएं में सांसें गमाती दिल्ली wow. आशाओं के बोझ तले कुछ वर्षों से कराहती दिल्ली uh -huh. आशीषों की तलाश में तड़पती छट दिल्ली बहुत अच्छी बहुत अच्छा फिर भी मेरे मन मानस पर मित्रों जैसी मुस्कुराती दिल्ली uh -huh. हर व्याकुलता में हर अड़चन में अपनापन दर्शाती दिल्ली परदेस की गहमा गहमी में भी दरारे मिटाती दिल्ली धड़कन बनकर आजीवन मेरा साथ निभाती दिल्ली वाह वाह क्या बात है सजीव तो कर लिया कर दिया दिल्ली को एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने बिल्कुल एकदम सामने चित्रण हो, हो गया पर हो गया। वही कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने अपने वजूद को अपने अस्तित्व को डिफाइन करती है और दिल्ली एक मेरे अस्तित्व का अटूट हिस्सा है है है कभी कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती बुरी से जो खबरें आती हैं कभी विचलित करती है पर है तो अपनी बिल्कुल तो जो, जैसे माँ होती है ऐसे ऐसे शहर होता है कि आप लड़े भी उनसे आप उनके साथ झगड़ा भी करें प्यार भी कर भी करें, भी करें। फिर प्यार भी है और माँ डांट भी देती है कभी लेकिन फिर दुलाल भी देती है तो वही है दिल्ली किसी को शायद अपनापन कहते, है। अपना कहते हैं किसी को अपनापन कहते हैं क्या आप अपने अधिकार से आप कह सकते हैं तो आपने लिखा है दिल्ली के बारे में जो आपके जो यादें हैं जो आपके जो भी खूबसूरत यादें हैं वो इतनी बढ़िया सजीव हो गई हैं जी पूरा तो क्या बात है सर वाह तो देखिए इतने साल हो गए उसके बाद भी हम अपनी मिट्टी से किस तरह से जुड़े हुए हैं ये ये एक बड़ी अच्छी बात है बहुत इसी तरह से हमारे जो श्रोता लोग हैं वो शायद इस बात को वो भी इस बात से आप साथ कर सकें कि जब हम अपने पुराने शहर की कर्म जन्मभूमि की बात करते हैं तो एक कितना सुंदर एक एक हमारे मन में एक भाव एक एहसास है, एक है, है। और और ए, श्रद्धा है एक श्रद्धा श्रद्धा ये आपने सही शब्द इस किया श्रद्धा है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे हम हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना रहे और हम जुड़े रहें इसीलिए हमारा ये पॉडकास्ट भी शुरू हुआ है कि हिंदी तो जैसे कहीं छिप गई कही थी और हिंदी केवल एक जरिया नहीं है भावनाओं का पर भावना पनपने का तरीका है तो मुझे लग रहा था कि एक पूरे दिमाग का एक पूरा हिस्सा कहीं जैसे मंद करना पड़ा था ताकि हम यहाँ पर काम कर सकें पढ़ सकें पर वो जो एक अपने को पूरा महसूस करवाने का जरिया था वो चाहे हिंदी हो चाहे दिल्ली से हमारा नाता हो या फिर इन पुराने कवियों की बातों में जो मणि जड़े हुए हैं उनको खोजने का जो हमारा उत्साह है ये सब बातें हमें उस सब से जोड़ती हैं जो हमारा अस्तित्व है बिल्कुल और यही हमारा प्रयास है हिंदी वादी में कि हम ऐसी वादी यहाँ पर जो सिलिकन वैली है वहाँ अपनी हिंदी वादी को भूले नहीं बनाए रखें और जब भी हम कहें अपने वादी की तरफ देख करके कि माँ तो जवाब आए बेटा <laughs> या बेटी <laughs> या बेटी <laughs> तो ये हमारी हिंदी तो श्रुति जी आज को हम इसको यहीं पर विश्राम देते हैं और आप ये बताइए कि श्रोता लोग आपसे कैसे संपर्क करें और आप क्या कहना चाहेंगी तो बस अगर आपको किन्हीं भी कविताओं में कुछ शब्द कठिन लगे हो या किसी बात पर आप चर्चा करना चाहें तो हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए मेरा ट्विटर हैंडल है श्रुति तिवारी और मुझे शायद चेक करना पड़ेगा कि अंडरस्कोर है या नहीं मैं तो खुद भूल गई हूँ आप अपना बताइए नहीं आपका अंडरस्कोर नहीं है और आपका तिवारी का स्पेलिंग बता हाँ, हाँ। तो हम तेवर वाले तिवारी हैं हाँ। है, तो स्पेलिंग पर गौर फरमाएगा एस एच -E आर यू टी आई टी ई डब्ल्यू ए आर आई और मेरा जो हैंडलर है वो बड़ा सिंपल है इंडोजीनियस इंडो एज इन इंडिया आई एन डी ओ एंड जीनियस एज इन आइंस्टाइन जी एन आई यूएस एट इंडोजीनियस और आप लोग बिल्कुल संपर्क साधें और अपना फीडबैक दें और आप बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या चीज़ आपको पसंद आई क्या नहीं पसंद आई और जैसे श्रुति जी ने कहा कोई आपको शब्द हो कोई ऐसे कोई आ, कोई बात हो जो आप चाहें कि आप हमसे पता करना चाहें तो हम बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर हैं अगली बार तक अगली बार तक बिल्कुल और फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार